आप अगला कदम बढ़ाने के लिए सात पॉइंट आठ एक प्रस्तुत करता है नमस्कार प्यारे भाई और बहनों स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए बात करते हैं आज एक विशेष करियर के बारे में जिसमें प्रिंसिपल के बारे में जी हाँ एक अच्छे प्रिंसिपल कैसे प्रिंसिपल बने प्रिंसिपल बनने की प्रक्रिया क्या है और प्रिंसिपल का जो दायित्व है नेतृत्व है वो क्या है और कैसे बच्चों की सफलता के लिए उनका जिम्मेवार बनता है तो इन सारी बातों को चरणबद्ध तरीके से हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि प्रधानाचार्य बनने के लिए आपको पहले क्या चाहिए है ना सबसे पहला एक आपको डिग्री चाहिए और कुछ वर्षों का शिक्षण अनुभव भी आपके पास होना चाहिए जिसके बाद आप मास्टर डिग्री और प्रधानाचार्य प्रमाण पत्र या लाइसेंस की आवश्यकता होती है और ये विशेष रूप से आपको इन सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले एक डिग्री प्राप्त करें ये डिग्री विशेष रूप से शिक्षा में पूरी हो और आप गणित अंग्रेजी या फिर अन्य किसी भी विषय में भी डिग्री हासिल कर सकते हैं जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला ये काम होगा इसके बाद आते हैं एक और काम शिक्षण का अनुभव प्राप्त करें आप सभी जानते हैं कि एक टीचर भी होता है तो वो भी अनुभव प्राप्त करता है तो वैसे ही आप भी अपना एक अनुभव प्राप्त करें डिग्री पूरी करने के बाद ही ये काम शुरू हो जाता है एक शिक्षक के रूप में कुछ साल काम करें या अनुभव आवश्यक है और कुछ राज्यों में यह अनिवार्य है और प्रधानाचार्य बनने के लिए कम से कम कुछ वर्षों का अनुभव जरूरी होता है समझो आपने डिग्री तो हासिल की लेकिन एक चार पाँच साल का या दस साल का आपका अनुभव होता है तो आप प्रधानाचार्य पद के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप पढ़ाते पढ़ाते जो है मास्टर डिग्री का भी काम कर सकते हैं शिक्षण का अनुभव प्राप्त करते हुए आप या फिर प्राप्त करने के बाद भी शिक्षा में मास्टर डिग्री एम या शिक्षा प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेटिव में मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं तो ये चॉइस है आपके पास उसके बाद आता है एक बार आपकी मास्टर डिग्री आत्में आती है तो फिर आपको काम करना पड़ता है लाइसनिंग का जी हाँ शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पता होगा तो प्रधानाचार्य प्रमाण पत्र या लाइसेंस प्राप्त करना होता है अधिकांश राज्यों में प्रधानाचार्य बनने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमाण पत्र या लाइसेंस अवश्य होता है ये प्रक्रिया ये प्रोसेस जो है राज्य के अनुसार अलग अलग होती है लेकिन इसमें आमतौर पर एक परीक्षा पास करनी होती है और विशेष आवश्यक पाठ्यक्रम पूरा करना शामिल है और इसके बाद फिर आपकी जिम्मेवार प्रैक्टिकल होती है जब आपके पास लाइसेंस आ जाती हैं तो फिर लाइसेंस के बाद मजबूत नेतृत्व संचार और निर्णय लेने की जो डिसीशन मेकिंग की कौशल विकसित करें आप प्रधानाचार्य को छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की आवश्यकता होती है तो ये आता है फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस <laughs> चलिए एक बार प्रधानाचार्य बनते हैं तो कौन कौन सी जिम्मेवार आपके पास आती है इस विषय को लेकर आगे बात करते हैं और अभी एक बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर जी हाँ करियर ऑप्शन जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार प्यारे भाई और बहनों स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पद दें जाने प्रदानाचार्य उसको कैसे प्राप्त करें और उनकी जिम्मेवार क्या है इसके पर बातें हो रही देखिए हमने लाइसेंस तक की बातें आपको बता दी और बी एड करने के बाद आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और उस बीच आपका शैक्षणिक अनुभव जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्कूल का नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें स्कूल में मोटे तौर पे स्कूल के दैनिक कार्यों और गतिविधियों की देखरेख करते हैं और स्कूल के मिशन और लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्प या कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना होता है और इसके बाद आता है एक दूसरी जिम्मेवारी जो छात्रों की सफलता के बारे में छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं और शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ भी लागू करते हैं इसके साथ आता है कुछ नियम और नैतिकता का पालन करना स्कूल के नियम को लागू करना और सुनिश्चित करते हैं कि सभी स्थानीय राज्य और संघीय शैक्षणिक कानूनों और नीतियों का पालन करना है अभिभावक और समुदाय के साथ संवाद अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी ये भी होता है आज के समय में कि आप अपने शिक्षक और अपने बच्चों के अभिभावकों के साथ कैसे संवाद रखते हैं और ये संवाद अगर आपको करना आ जाता है तो फिर आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं स्कूल के कार्यक्रमों और छात्रों की सफलता के लिए समर्थन जुटाने के लिए अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों के साथ संबंध बनाते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवार है जहाँ पर आपको दोनों टीचर्स और अभिभावकों को संभालना होता है और उन्हें अपने नियम संयम भी बताने होते हैं तो इसलिए यहाँ पर जो है एक अच्छी संवाद कला एक अच्छा प्रेजेंटेशन एक अच्छा मुदुर व्यवहार जो है आपका काम आता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक प्रिंसिपल का करियर स्कूल का नेतृत्व करने के लिए होता है जिसमें स्कूल के दैनिक संचालन के साथ साथ वातावरण और शिक्षकों को प्रेरित करना स्कूल के बजट और नीतियों को प्रबंधित करना भी शामिल है और इस भूमिका के लिए प्रधानाचार्य को शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना होता है शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने अनुशासनात्मक नीतियों को लागू करने और अभिभावकों और समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है तो आइए इस पर कुछ बातें जैसे कि मैंने कहा था जिम्मेवारियों में जैसे स्कूल टीचर्स और बजट और फिर आता है स्टाफ ये सारी चीज़ें जो है एक बंच है और समझाए स्कूल के लिए एक विज़न निर्धारित करना होता है और उसे लागू करने के लिए कर्मचारियों का मार्गदर्शन भी करना होता है क्योंकि जब तक हम लोग किसी विजन को लेकर काम नहीं करेंगे तो हमारे स्कूल में जो रिज़ल्ट हमको देना वो नहीं हो सकता इसके साथ शिक्षण और अधिनियम के सुधार के लिए प्रभावी कार्यक्रम विकसित करना और शिक्षकों को सहायता प्रदान करना है फिर आता है स्कूल का बजट प्रबंधन और दैनिक कार्यों की देखरेख करना उसके बाद आता है स्टाफ शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति मूल्यांकन और उनके पेशेवर विकास में सहायता बनना साकार करना ये सारी चीज़ें भी आती हैं उसके बाद समुदाय सब आदमी में आता है माता पिता अभिभावक और समुदाय के सदस्यों के साथ मजबूती से काम करना छात्र अनुशासन भी बहुत जरूरी है आज के समय में ये भी एक चैलेंज हो जाता है प्रिंसिपल को छात्र आचरण की निगरानी करना और जो अनुशासन प्रिय नहीं हो उन्हें अनुशासन प्रिय बनाना भी एक जिम्मेवार है और फिर इसके बाद आता है सुनिश्चित करना की स्कूल सभी स्थानीय राज्य और संघीय शिक्षक कानूनों का ठीक ढंग से पालन कर रहा है साथ ही ये चीजें ध्यान में रखनी है वैसे आप जब आ, क्या कहते हैं कि आप जब पोस्टिंग आपको मिल जाती है और लगातार आप स्कूल और स्कूल के बच्चों से जुड़े रहते हैं तो आपको हर सीट जो है ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है ऐसा नहीं कि आप सीधे प्रिंसिपल बन गए और ये चीज़ें लागू हो रहा है लेकिन इसके पहले की जो प्रक्रिया है जहाँ पर आपको अनुभव की बात आती है तो ये सारी चीजें जो है आप आपकी आंखों के सामने देखते हैं तो इससे आपका अनुभव मिल जाता है और अनुभवी व्यक्ति हमेशा जो है सफल होता है तो शिक्षा और शिक्षकों के साथ हम तौर पे जैसे कि प्रधानाचार्य का करियर अगर आपने चूज किया या बनते हैं आप प्रधानाचार्य शिक्षकों के रूप में से शुरू हो जाती है एक शिक्षक बन आप अपना करियर की शुरुआत करते हैं अनुभव लेते हैं और फिर प्रिंसिपल बनते हैं जिसके लिए आपके पास जो प्रमाण पत्र और डिग्री मैंने शुरुआत में बताई थी उन चीजों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं। अभी एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार प्यारे भाई और बहनों स्वागत है आप सभी का खास विद्यार्थी मित्रों जैसे कि हम लोग आज शैक्षणिक विषय को लेकर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बातें कर रहे हैं जहाँ पर आप कैसे एक प्रिंसिपल एक प्रधानाचार्य बन सकते हैं तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं लेकिन धीरे धीरे समझते हैं तो उसमें इसलिए बता रहे ताकि आपका विजन हो हमारा मतलब यही है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी एक हायर पोजिशन तक पहुँच रिटायरमेंट लें है ना बहुत सारे शिक्षक होते हैं और उनकी रिटायरमेंट का टाइम आते आते वो लास्ट में एक दो साल के लिए प्रिंसिपल भी बन जाते हैं तो ये उनके अनुभव के कारण वो प्राप्त करते हैं और अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रिंसिपल शुरुआत से ही बनना है तो कुछ डिग्री हासिल करने के बाद साथ साथ आप अनुभवी शिक्षक बनते जाएँ और धीरे धीरे आप आवेदन करने से ये चीज़ आपको जल्दी भी मिल जाती हैं क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर होता है ठीक है ना तो यहाँ पर हम लोग इसलिए इस चीज को बात इसलिए कर रहा था कि ताकि आप भी अपना शिक्षा के क्षेत्र में हायर पोजिशन के लिए शुरुआत से ही तैयार रहे मनोस्थिति ऐसी आपकी मजबूत हो ताकि आप एक चार पांच साल आठ साल में आप प्रिंसिपल बन जाए तो आइए बात करते हैं आगे छात्रों की सफलता सुनिश्चित करना ये भी प्रधानाचार्य का विजन होता है मुख्य कार्योद जिसमें शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए रणनीतियाँ लागू करना एक प्लानिंग बनाना शिक्षण परिणामों में सुधार करते हैं और छात्रों को अच्छा गाइडेंस करते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं उन्हें सहायता प्रदान करते हैं और इस भूमिका में छात्रों को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य स्कूल के संचालन कर्मचारियों और प्रबंधन साथियों को लेकर माता पिता को लेकर समाज को लेकर ही ये काम बहुत प्रभावी ढंग से हो सकता है क्योंकि विद्यार्थी समुदाय से आते हैं और समुदाय के विशेषज्ञ लोगों के साथ अगर आपकी बातचीत अच्छी हो जाती है अगर आपने एक विज़न देखा है वो विजन को अगर आप अपने अभिभावकों को समुदाय को अगर बताते हैं उन्हें आपका विजन पसंद आता है तो आपका आधा काम हो जाता है क्योंकि उन्हीं समाज से उसी वहाँ के ही अभिभावकों के बच्चे आपके पास आते हैं और वो बच्चे भी उसी विजन को देखेंगे जब आप अभिभावकों के साथ इस बात को शेयर करेंगे बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो दोनों लोगों ने अगर आपके विजन को पसंद कर लिया तो फिर आप पसंदीदा प्रिंसिपल बन सकते हैं <laughs> अब कुछ चीज़ें जो है सफलता पाने के लिए जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को कई बार जो है प्रदर्शन करने का मौका देना चाहिए और साथ में उनके ऊपर निगरानी भी रखना अब दोनों काम आप नहीं कर सकते लेकिन किसी से करवा तो सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत सारे सिंपल सिंपल टेक्निक्स को यूज करने होते हैं और कई बार टीचर्स अगर कम है तो फिर पहले तो टीचर्स की पूरी करनी होगी उसके बाद ही आप आगे की रणनीति तय कर सकते हैं नहीं तो फिर आपको ही जाकर क्लासेस लेना होगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब शिक्षा के क्षेत्र मना शायद आठवीं दसवीं में पढ़ता होगा तब वहाँ पर हमारे कोई अगर क्लास टीचर या कोई टीचर एबसेंस होते हैं तो उनकी बड़ी प्रिंसिपल साज जो है बहुत ही एक्टिव थे और जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ टीचर नहीं है वो तिरंत आ जाते और पढ़ाना शुरू करते थे और जब वो पढ़ाते तो सारे टीचर्स सारे जो बच्चे हैं यानी हम लोग विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुनते थे और थोड़ा सा डर भी बना रहता था तो वो भी चीज़ें साथ में देखा लेकिन आपको कितना एक्टिव रहना पड़ता थी कि एक प्रिंसिपल जो है सिंपल नहीं है ऐसा देखा जाए तो क्योंकि अगर आपके शिक्षक -शिक में से कोई एबसेंट है तो उसको आप तुरंत तो पूरा नहीं कर सकते लेकिन अगर उस समय आप है तो आपको जाके पढ़ाना होता है है ना अगर आपके पास एक्स्ट्रा टीचर्स की भर्ती की गई है तो फिर बात अलग हो सकती लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता तो चलिए शिक्षा शिक्षण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए भी काफ़ी चीज़ों का दूर दूरान दृष्टि होना जरूरी है ट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस को भी इंप्लीमेंट करनी होती है एक्स्ट्रा क्लासेस को ताकि बच्चे ज़्यादा में ज़्यादा पढ़ सकें और आगे बढ़ सके स्कूल का एक स्टाफ और प्रेरक दृष्टिकोण स्थापित करना तभी जो इन चीज़ों में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ हितधारकों का एक समूह आपके साथ होना चाहिए जो लोग आपके विजन को और आपके कार्य को पसंद करते हैं तो ऐसे लोगों का एक टीम होगा तो उनकी वजह से आपको जो है काफ़ी सहायता मिलता है स्कूल के कर्मचारी छात्र सफलता के लिए समर्थन जुटाने के लिए माता पिता और समुदाय का बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको बनाना होगा तो इसी तरह ये चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं और अनुभव भी एक ऐसा बड़ा टीचर आपका जो आपको पुष अप करके आगे बढ़ाता है तो छात्रों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रधानाचार्य को एक दूरदर्शी नेता कुशल प्रशासक और प्रभावी संचालक होना चाहिए वे एक ऐसे वातावरण बनाते हैं जहाँ छात्र अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके और वे स्कूल से स्कूल के संचालन और संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं तो वो एक अच्छे सफल प्रिंसिपल बनते हैं है ना तो आशा करूँगा कि आपको प्रिंसिपल बनने की जो प्रक्रिया है वो समझ में आ ही गया होगा आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है नमस्कार स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप जीवन कौशल की बातें हो रही हैं, आज प्रधानाचार्य की बातें हो रही हैं एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में तो आइए इस क्षेत्र में आपके पास बहुत सारे विकल्प है आप अच्छा कमाई भी कर सकते हैं और अच्छा नाम भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए आपको स्कूल टीचर बनना है या प्रिंसिपल बनना है ठीक है ना दोनों चीजें प्रिंसिपल बनना बनने के लिए भी आपको टीचर बनके ही प्रिंसिपल बन सकते हैं तो आपका लक्ष्य हो अच्छा मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल जब बन जाते हैं तो एक सहायक वाइस प्रिंसिपल भी होना बहुत जरूरी है और प्रधानाचार्य के निर्देशन में कार्य करना पाठ्यक्रम, छात्र सेवाओं का अनुशासन से संबंधित विशेष निभा सकता है जब वाइस प्रिंसिपल होते हैं तो विद्यालय और समुदाय सहयोगियों के बिना संपर्क सूत्र का, का काम भी सहयोगियों के एक बीज ब्रिज का काम हो जाता है एक असिस्टेंट आपको जब असिस्ट करता है वाइस प्रिंसिपल के रूप में अब देखा जाए तो इसमें प्राथमिक स्कूल मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं तो इसमें भी थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन होता है एक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य कक्षा पाँच तक के छात्रों की शिक्षा और कल्याण के देख रेख के लिए होता है वे आमतौर पर कम छात्र संख्या के साथ काम करते हैं और छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित पोषणकारी और आकर्षक शिक्षण वातावरण बनाने में अपना ध्यान केंद्रित करता है तो ये हो गया प्राइमरी स्कूल प्रिंसिपल दूसरा आता है मिडिल स्कूल प्रिंसिपल एक स्कूल कक्षा से के की और, और, के के और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना होता है अब तीसरा आता है हाई स्कूल प्रिंसिपल एक हाईस्कूल प्रिंसिपल एक बड़े छात्र समूह शैक्षणिक विषयों को एक विस्तृत श्रृंखला और के के के एक अधिक जटिल समूह के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार uh, तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि छात्र कॉलेज करियर और हाई स्कूल के बाद के जीवन के लिए तैयार हो तो ये सारी चीजें जो है इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और विशेष शिक्षा के प्रधानाचार्य विशेष शिक्षा के प्रधान आचार्य ये सुनिश्चित करता है उनकी जिम्मेवारी ये होती है कि विकलांग छात्रों को सफल होने के लिए आवश्यक सहायता से प्रशासन प्राप्त हो शिक्षा और शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ मिलकर व्यक्तिगत योजनाएं बनाएं आई ई पी बोलते हैं जिसको विकसित करते हैं और विशेष शिक्षण कार्यक्रमों और सेवाओं की देखरेख करते हैं फिर उसके बाद आता है एक वैकल्पिक शिक्षा के प्रधानाचार्य वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रमों की उनकी करते हैं जो उन छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं जिन्हें स्कूली परिवेश में कटनाई हुई हो जैसे कि वे जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया हो या जिनमें व्यवहार संबंधित समस्याएं भी हो सकती है और वे दिव्यांग भी हो सकते हैं वे इन छात्रों के विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक सहायक और आकर्षक शिक्षण वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने करियर को फ्रेम आउट कर सकें तो आशा करूँगा कि आप सभी को ये सारी चीज़ें सुनकर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप एक अच्छे प्रिंसिपल बनने के लिए तैयार हो सकते हैं और एक स्कूल प्रिंसिपल का व्यवसाय और गतिशील वातावरण जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जब आप प्रिंसिपल बन पूरे एक इंस्टीट्यूशन को संभालते हैं तो लोग भी आपको काफ़ी पसंद करते हैं और आपका अच्छा नाम हो जाता है तो चलिए अपने करियर को अच्छा बनाएं अच्छा फोकस करें क्या बनना ये क्लियर हो और फिर आप उसमें सफलता पाएं कहीं कुछ हमारी ज़रूरत पड़े गाइडलाइन की या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अवश्य कॉल कर सकते हैं चौरानवे चौदह इस नंबर पर और अपना समस्याओं का समाधान प्राप्त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 Só